दुख में भी भगवान की कृपा रहती है एक राजा मंत्री थे मंत्री को अभ्यास था कि हर बात वो कह देता जो हुआ भला हुआ ईश्वर ने बड़ी कृपा करी बड़ा मंगल हुआ एक दिन राजा साहब नई नई तेज तलवार आई हुई थी उसकी धार देखने लगे सो उनका अंगूठे के अलग हो गया मंत्री के मुंह से निकला बहुत अच्छा हुआ भगवान ने बड़ा भला किया मंगल हुआ एक तो राजा को अंगूठा कटने का दुख और दूसरे मंत्री की ये वाणी बड़ा क्रोध आया और उसने आज्ञा दी कि इस मंत्री को जेल में डाल दो वो मंत्री जब जेल में डाल दिया गया वर्षो बीत गए किसी को कोई ख्याल नहीं और राजा साहब का अंगूठा कट के वो कट तो गया था पर बराबर हो गया केवल यही रहा कि अंगूठा नहीं है बाकी सब बिल्कुल ठीक एक दिन राजा साहब फिर कहीं जंगल में गए वहां डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और उनको स्नान कराया भोजन कराया श्रृंगार किया और ये हुआ कि उनका इनका बलिदान कर दिया जाए देवी के सामने जब बलिदान करने के लिए राजा ले जाएंगे तो पुरोहित ने दे देखा देख के कहा इस राजा का तो अंगूठा कटा हुआ है ये बलिदान के योग्य नहीं है तो टूटी कटी चीज पीटी चीज उसका बलिदान नहीं हुआ करता है तो राजा साहब छूट गए उनको याद आई की मंत्री ने कहा था बड़ा मंगल हुआ बड़ा भला हुआ सचमुच हमारा अंगूठा न कटा होता तो आज हमारा सिर कट गया था वो तुरंत वहाँ से जेल में गया जाके मंत्री को छुड़ाया और पूछा कि मेरा अंगूठा कट गया था तब तो मेरा सिर कटने से बच गया ये जो तुम्हें इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा इसमें क्या लाभ हुआ कौन सा मंगल हुआ उसने कहा महाराज बड़ा मंगल हुआ मैं भी आपके साथ होता पकड़ा जाता तो आपका सिर न कटता तो मेरा सिर कट जाता तो अंगूठा कटने से आप बचे और जेल में जाने से मैं बचा बसा भगवान जो कुछ करते हैं, वो मंगलमय ही होता है बस तो हमारे पहचानने की पहचानने की ही गड़बड़ी होती है और, और कोई गड़बड़ी नहीं होती है भगवान की कृपा को पहचानो भजन कोई मजदूरी नहीं है भजन कोई क्रिया नहीं है भजन तो भगवान के ऊपर विश्वास है महाविश्वास पूर्वक उसमें उपाय और उपेय बिल्कुल नहीं किसी उपाय से भगवान नहीं मिलते हैं और भगवान उपेय नहीं है माने न तो वो हमारे प्रयत्न से मिलते हैं, न तो वे प्रयत्न साथ दे हैं। ये तो मिलते अपनी कृपा से ही है उनके ऊपर विश्वास चाहिए इसलिए आपसे भजन नहीं होता है तो आप डरिए मत और विश्वास करते चलिए और पुकारिये ए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो चिंता ही हम ही अपारा अपजस जनी हो तुम्हारा ये हमारा हृदय तुम्हारा घर है इसमें तुम रहते हो यदि तुम्हारे रहते चोर डाकू काम को इसको लूट ले जाएंगे तो आपकी ही बदनामी होगी भगवान के भक्त की ऐसी दशा होगी इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए प्रातः काल उठते समय नींद टूटे और भगवान से प्रार्थना करो कि ये प्रभु आज आपका स्मरण चिंतन बना रहे नाम जब होता रहे और सायकाल जब सोने लगो तो देख लो तो कि इसमें कितनी बाधा पड़ी कितनी कपी रही रोज शाम सुबह निरीक्षण परीक्षण समीक्षण कर लेना चाहिए कि भगवान का स्मरण कितना होता इसलिए आप अपने बुढ़ापे से या शरीर की कमजोरी से डरिए बात आप तो भगवान के विश्वास पर पड़ जाइए अपने भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं आप जहाँ भी पड़े होंगे वहाँ से भी उठाने वे बड़े वे बड़े कृपालु हैं तो हे देव हे दैत हे भूबरई तो बंतो हे कृष्ण हे चपल हे करुड़ के सिद्धो हे, नाथ, हे रमन हे नैना विरा का, का हा हा कदान उपर, भवितासी तद, में तो भगवान के विश्वास पर विश्वास पर भगवान का स्मरण कीजिए आपका कल्याण ही कल्याण है भजन करना उतनी बड़ी बात नहीं है भजन करने की इच्छा बहुत बड़ी बात है एक मुसलमानों की किताब में आता है कि एक मुसलमान फकीर थे उन्होंने चालीस बार हज जाने का संकल्प किया कि हम जाएंगे वहाँ हज में मक्का मदीना मक्का मदीना में जब जब वो तैयारी करे तब तक, तक कोई न कोई विघन पड़ जाए बाधा पड़ जाए चालीस बार उनका बधा हुआ वो बदना बिस्तर खोलना पड़ा एक पकी अब बैठ के रोने लगे कि हाय हाय हमको पवित्र ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं है रोने लगे जार बेजार रोने लगे इसी में एक दूसरा भक्त आ गया उसने कहा कि आप क्यों रोते हैं? चालीस बार भगवान के पाने के लिए परिक्रमा आपने की यात्रा की नहीं मिले मैंने भी चालीस बार हज किया है ठाकुर जी की यात्रा की है लेकिन हमको इतनी बेकली कभी नहीं हुई प्रभु के दर्शन के लिए आपके हृदय में जो इतनी बेकली है बेचैनी है प्रभु के दर्शन के लिए हाँ, इसका एक हिस्सा आप हमको दे दीजिए और हमारे चालीस बार की यात्रा का फल आप ले लीजिए तो भगवान के प्रति जो विश्वास है व्याकुलता है वही सबसे बड़ा कल्याण है और वही सबसे बड़ा मंगल है आप भगवान पर विश्वास रखिए और तो बड़े पड़े आसन पर बैठिए मत पड़े रहिए चलते रहिए सोते रहिए जब जब ख्याल आए जब जब भगवान का स्मरण कर लीजिए भगवान आपका मंगल करेंगे कल्याण करेंगे आप भगवान पर विश्वास तो रखिए परमात्मा तो। हमारी हृदय में के रूप में विराजमान आपको इसके मुंह ऐसी श्रवण किए गए कृपया कीजिए भगवान जब हमारे मन में दूसरे के प्रति दुर्भाव आता है जब वो भगवान के प्रति ही दुर्भाव आता है क्योंकि उस दूसरे के अंदर भी स्वयं भगवान नहीं है सर्व सर्वगत सर्व हैल ये जो अलगाव मालूम पड़ता है ये तो माया का खेल है सुन होता माया कृत गुण और दोष है अनेक गुण या उ देखिए देखिए स्व अविवेक आप ये मत देखिए दूसरा कौन है कैसा है आप तो ये देखिए कि आपका हृदय पवित्र है कि नहीं आपके हृदय में सद्भाव है कि नहीं आप नजर दूसरे पर मत डालिए अपने दिल पर नजर डालिए उसमें अगर अच्छाई है तो सबकी प्रति आपके हृदय में अच्छाई अच्छाई है इसलिए आप अपने घर को साफ रखिए सारे शहर को साफ रखने की जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है आपका दिल यदि साफ है तो सारी सृष्टि साफ है और आपका हृदय गंदा है तो सारी सृष्टि गंदी है इसलिए अपने हृदय में अच्छी से अच्छी भावना हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए तो शरीर की, की पीड़ा को हरण करने में अगर हम असमर्थ है और पूर्णता का अनुकूल चिंतन कैसे कर सकते अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए कि हमारे सदगुरु सुखी रहे असल में जो नियम बने हुए है मृत्यु अपने समय पर आती है वो टलती नहीं है और रोग जो होने वाले होते हैं वो होते हैं उसमें पीड़ा कम से कम हो कष्ट कम से कम हो इसके लिए आप अपने गुरु के बारे में सोच सकते हैं परंतु गुरु को तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हे प्रभु हमारी पीड़ा कम कर दो प्यारे हैं, वो चाहे चिकोटी का था और चाहे तलवार से मारे। एक बार दो मित्र यात्रा कर रहे थे जंगल में रात हो गई ये हुआ के एक कोया एक सोय। एक दूसरा जाग था इतने में एक आ आगे जब सांप सोते हुए मित्र को काटने के लिए चला तो जागते हुए मित्र ने अपनी लठिया से रोक दिया उसको नहीं तुम तो हमारे मित्र के पास नहीं आ सकते सांप ने कहा इसने मेरे शरीर से रक्त निकाला है हम भी इसके शरीर से रक्त निकाले हम छोड़ नहीं सकते मित्र ने कहा रक्त ही तो निकाला इसने तुम मरे तो नहीं हो बोले नहीं मरे तो नहीं बोले तो देखो ये है हमारे पास चाकू और हम अपने सोते हुए मित्र के शरीर पर लगा करके एक पत्ते पर रक्त निकाल करके तुम्हारे सांपे रख देते थे। तुम चख लो उसके रक्तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी उसकी जान लेने से तुम्हें क्या फायदा मान गया सांप। मान गया तो उसने चाकू निकाली और अपने मित्र के शरीर में चाकू लगाकर कर रक्त निकाला और रक्त निकाल करके सांप सांप के सामने चला गया अब जब उसका मित्र उठा तब उसने पूछा कि क्यों भाई तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे शरीर पर चाकू लगा रक्त निकाला था तो तुमको कैसे लगा तुम, तुम जगे की नहीं जगे तुमको तकलीफ हुई कि नहीं हुई तो मैं बिल्कुल जगा और मुझे तकलीफ हुई, तब तो तुमको कैसा लगा कि मेरा मित्र क्या कर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि चाकू तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता चाकू तो मेरे मित्र के हाथ में है मेरा मित्र जो भी करेगा वो हमारे कल्याण के लिए ही करेगा तो वो हमारी भलाई के लिए ही चाकू लेकर रक्त निकाल रहा है सदेव यदै तदेव थे वो वो परमेश्वर जो कुछ करता है वही लोगों के मंगल के लिए होता है वो तो अपनी वासना नहीं मानती है नहीं तो भगवान के क्रिया क्रियाकलाप में कहीं दोष नहीं है हम हमारे अंदर जो ब्रह्मता है स्वयं प्रकाशता है बड़प्पर सत्यता है है, ज्ञान रूपता है आनंद रूपता है वो इतनी प्रबल है इतनी प्रबल है कि वो भगवान से भी बढ़कर रहना चाहती है इसलिए भगवान को बार बार सिखाती रहती है हमारे एक पहले साधक थे तो यहाँ तो उनका उपदेश देश कोई सुनता नहीं था लेकिन वे बारंबार अपने माँ बाप को चिट्ठी लिख के उपदेश किया करते थे सुझाव दिया करते थे ये काम ऐसे करना ये काम ऐसे करना पर सुझाव तो उसको दिया जाता है जो अपने से गोकूप होता है भगवान तो सर्व समर्थ है सर्वज्ञ है परम दयालु है ये जो कुछ कर रहे हैं उसमें सब में हमारा बंगल है उसमें कहीं ननू नचर कहीं नींद में निकाल का और कोई कारण नहीं जैसे करे भगवान उसी में प्रसन्न रहो अध्यस्त है कि किस व्यक्ति से मालूम पड़ता है और चिला भास किसमें अध्यस्थ है चिरा भास भी अध्यस्त ही है चिराभास होता नहीं है ये जो लोग दुनिया को देख रहे हैं अपनी इंद्रियों से तो कुछ चमक इंद्रियों में मालूम पड़ती है कुछ चीजों में मालूम पड़ती है कुछ मन में मालूम पड़ती है और थोड़ी सी अंधेरे की चमक तो सुसुकती नहीं मालूम पड़ती है। दशा में नहीं व्यवहार दशा में हमें जगह जगह चमक मालूम पड़ती है हीरे में मोती में सूरज में चंद्रमा में इंद्रियों में अंतकरण में ये जो चमक है इसको देख करके हम एक बड़े बड़ी चमक की कल्पना करते हैं। एक बहुत बड़ी चमक है जो सारी दुनिया में चमक रही है तो वो जो चिरा भाष है वही पर ब्रह्म में वही आत्म तत्व में अपने आप में वही अध्यस्त है में स नहीं है बल्कि चुदा ही अपने स्वरूप में अभ्यास है ये बात उन लोगों को मालूम नहीं पड़ सकती जो दुनिया को मानकर और उसमें ईश्वर की कोई चमक जो से शीशे में पड़ती हो ऐसी दुनिया में ईश्वर की कोई चमक पड़ रही है एक दुनिया है उसमें पड़ने वाली एक चमक है संसार को सत्य मानने वाले लोग शिला का जो स्वरूप समझते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है असल में दुनिया में हम जगह जगह अनेक अनेक चमक देखते हैं। शो भी इंद्री और मन के द्वारा ही देखते हैं। इंद्री और मन भी एक चकाचिक चका चा, तो एक चाक चिक्की ही है तो एक चमक ही है छोटी चमक को देखकर हम बड़ी चमक का कल्पना करते हैं और उसको चुनाव करते हैं। तो चिदाभास में सारी छोटी छोटी चमकें चिदाभास में कल्पित हैं और एक बहुत बड़ा चिदाभास जिसको ईश्वर चैतन्य बोलते है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अधिष्ठान आत्मचित में आत्मा रूप चेतन अधिष्ठान में कल्पित है जहाँ चिराभास ही कल्पित है वहाँ चिराभास कल्पना का अधिष्ठान तो हो ही नहीं सकता कल्पना में कल्पना क्या होगी अब तो आकाश में दिखती है गहराई आकाश में अध्यास है नीली माँ वही महाभ्यास है अब उसमे यहाँ इतनी यहाँ इतनी टीढ़ी है यहाँ जरा ऊंची है यहाँ इतनी गोली है तो असल में आकाश में न ऊंचाई है न, न निशाई है न गहराई है मृत कृष्णा का पानी दिख रहा है बड़े भारी बारू में सूर्य की किरणे पड़ती हैं और बारू पड़ता है समुद्र है समुद्र है अब उसमें तो देखो यहाँ इतना पानी है यहाँ इतना पानी है और फिर यहाँ इतनी मछली है ये इतनी बड़ी मछली है और यहाँ लोग उसको आटे की गोली खिला रहे हैं वो मछली उसको खा रहे वो मछली उसको खा रहे ये सब जो आकाश में महान समान परमात्मा में ये जो प्रपंच दिख रहा है इसके कारण हम आभास की कल्पना करते हैं। ऐसी वृद्धांत की बात अकेले में समझना हो तो आपको और भी प्रश्न उठेंगे और भी कुछ पूछेंगे तो उसका समाधान होगा आप औरों के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं तो इसे समझ में नहीं आवे और यदि सबको सुनवाने का आपको शौक हो तो पूछे देखिए परमार्थ को क्या आपको निश्चित परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है? यदि आप स्वयं निश्द परमात्मा है तो आप में शब्द की कोई प्रवृत्ति नहीं है और यदि कोई दूसरा निःशब्द है तो उसको निशब्द कहके भी वर्ग कर सकते हैं इसलिए इस तरह से तो वेदांत की कोई बात समझ में नहीं आ रही जिस पर परमात्मा का वर्णन किया जाता है वो कोई दूसरा नहीं है वो कोई आप ही है जब आप ही अपने आप को शरीर से भीतर इंद्रियों से भीतर मन से भीतर बुद्धि से भीतर सुषुप्ति से भीतर जब आप स्वयं अपने को ही अंतर से अंतर अंतर से अंतर रूप में अनुभव करने लगेंगे तब तो मालूम पड़ेगा कि ये शब्दोच्चारण की कोई प्रवृत्ति अपने स्वरूप में है नहीं ये केवल मालूम पड़ती है आप संसार को देखकर उसकी संगति ईश्वर के साथ लगाना चाहते हैं आप ईश्वर को देख करके तब देखिए ईश्वर में इस संसार की संगति लगती है कि नहीं ईश्वर के स्वरूप में संसार की कोई संगति नहीं लगती है और संसार को देख कर के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख वही सही ये अपनी अपनी भावना के अनुसार उसमें शब्दोच्चारण की शक्तियों की कल्पना करते रहते हैं है हम अपनी ओर से परमात्मा को तोड़ना चाहते हैं किसी से परमात्मा समझ में नहीं आता जब हम अपने मैं को व्यक्तित्व को छोड़ कर और परमात्मा का अनुभव करना चाहेंगे तो देखेंगे की जो अनुभव करना चाहता है वही तो परमात्मा है जब तक ढूंढते हैं तब तक वो दूसरा है असल में ढूंढने वाला वही है और आप ढूंढने वाले को ही ढूंढिए तो ढूंढना नहीं पड़ेगा बिन बिंदु में सिंधु समान यशुन याचरन जन करो हिरन हार हैरान रहीमन आप दृष्टि हाँ एक हो जाए और सच्ची चीज तो एक ही रहेगी तो सच्ची चीज जब एक है तो जैसा ईश्वर को दिखता है वैसा हमको दिखना चाहिए और जैसा हमको दिखता है वैसा ईश्वर को दिखना चाहिए जब दोनों की एकता का बोध हो जाएगा तब ये परपंच जो है मर्जी अपने आप ही जी को बताती है कि वासना कृष्णा एक वासना ही है क्या उनका वेक कैसे कम हो जाए या नष्ट हो जाए उनका सरल उपाय उपाय मार्गदर्शन पहली बात तो यह है कि आप कृष्णा और वासना इन दोनों को अपने मन में अलग अलग समझिए कि कृष्णा क्या होती है और वासना क्या होती है नाम को तो दो है कही चीज है कही तो नहीं है तो वासनाएं तो सोते समय सोती रहती है और सपने में और जागरे में जागृत हो जाते हैं और कृष्णा जो है वो तो बड़ी कड़ी प्यास है उन्हें स्वरें देती है न जागरे देती है सपना देखने देती है वो तो हा भी मिले कौन है दीदी बाला जब तब कच यही काला जब प्रश्ना बढ़ती है तो वो कहीं शान की कहीं देने देती है और इसका विवेक तो उपाय है ही यदि मनुष्य वैराग्य और विवेक दोनों के द्वारा संसार से वैराग्य हो भोग भोगवा ना हो और दृढ़ विवेक हो तो ये वासना तुष्हा मट जाती है लेकिन यदि दृढ़ विवेक वैराग्य न हो तो मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए माने जैसा पानी पीने के लिए खूब प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा जैसी होती है जैसे गर्मी लगने पर स्नान करने की इच्छा होती है जैसे भूख लगने पर खाने की इच्छा होती है ऐसी इच्छा अपने हृदय में भगवान के लिए हो ऐसी व्याकुलता हो तो सब कृष्णा और वासना मिट जाती है आप स्त्री के लिए व्याकुल होते हैं, पुत्र के लिए व्याकुल होते हैं, और स्कूल से लड़का लौट कर ना तो उस समय कैसी दिल में होती है बीत बीत गए जुग जुग गए भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और उनके लिए दो आंसू भी अपनी आंख में नहीं आते हैं और कृष्णा बासणा मिटाने की क्या बात रहे गई यही भी जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ दुराने तृष्टा तो संसार के लिए लगी है जब ऐसी ही तृष्टा वासना कामे नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम तिभी रघुनाथ निरंतर राम का नाम विशेषायने प्रहलाद जी कहते हैं संसार के विषयों के लिए जैसी प्रीति हमारे मन में होती है वैसी प्रीति जब ईश्वर के लिए हो तब तो ये बासरा सब का क्षय हो जाता है अभ्यास और वैराग्य तृष्णा को क्षय करने वाले हैं ये भी शब्दों को याद कर लेने से काम नहीं चलता है इसके लिए जीवन में अभ्यास डालना पड़ता है ये कैसे तो कैसे कैसे हैं ये ये प्यासे लोगों के साथ रहने लगे तो थोड़ी थोड़ी पीने की इच्छा हो जाए और जब थोड़ी थोड़ी पिएंगे और स्वाद आने गे तो स्वाद आने पर फिर और बहुत ज़्यादा दे जैसा संग करोगे वैसे ही रंग चढ़ेगा ये संग करने वालों का रंग चढ़ता है यदि वासना लोगों का संग होगा तो वासना बढ़ेगी और यदि बैराग्य वालों का संग होगा तो बैराग्य हो तो बढ़ेगा इसलिए संघ का रंग सबसे बड़ा चढ़ता है यादृशान संधि विषय है जैसे लोगों के बीच में तुम उठोगे बैठोगे जैसे लोगों की सेवा करोगे की हमसे बड़े हैं और तुम जैसा बनना चाहोगे धीरे धीरे वैसे ही हो जाओगे इसलिए संगति के संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए अपना संग न नहीं तो झूठ-फोट की बाजी लगवा देंगे जुआरियों के साथ बैठो झूठ की बाजी लगवा देंगे तुम तो मत देना देखो तो मजा ऐसे खाने में पीने में एक हमारे परिचित व्यक्ति थे उनका नाम था मदन लाल गाडोदिया जब तक 10 लाख रुपया था उनके पास तब तक उनके घर में ब्राह्मण भोजन बनाता था और प्यारी होती थी अलग अलग और लोग हाथ पाव धो के कपड़े उतार के बैठ के पीठ पर कर खाया करते थे जब पचास लाख रुपए हो गए तब होटल वालों का संग मिला और होटल वालों का संग मिला जब तो होटल वालों ने कहा कि तुम हमारे साथ चला करो तुम वहाँ कुछ खाना पीना मत देखना वहाँ हम लोग कैसी कर बातचीत करते हैं। और वो जाने लगे कब हम लोग खाते हैं, तुम तो नहीं खाते हो अच्छा अपने घर से ही बना के कुछ लाया करो तो अपने घर से बनवा कर ले जाने लगे करे बर्तन क्यों लाते हो बर्तन यहाँ का धलवा कर काम में लो बर्तन काम में लेने लगे करे यहाँ हाथ नहीं लगाते हैं और चीज बना देते हैं धीरे धीरे पाँच सात वर्ष के भीतर होटल में जाकर खाने वालों की जो दशा होती है वही उनकी भी हो रही तो अपनी संगति जो है हमेशा बचा के रखनी चाहिए बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए और बुरे वही लोग हैं जो संसार की चर्चा ज्यादा करते हैं और उसमें ज्यादा फसे हुए गोपाल नाम का अनुष्ठान वृंदावन में ही करना चाहिए घर में भी कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं में भी कर है बैठ के जंगल में नदी के किनारे अच्छा काम जहाँ करें वहाँ अच्छा है उसके लिए ये नियम करेंगे कि हम ब्रज में ही बैठ के करेंगे तो ब्रज में बैठना जल्दी होगा नहीं और अनुष्ठान भी नहीं होगा दोनों से वंचित हो जाएंगे वैसे ब्रज नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा अनुष्ठान तो मिलेगा इसलिए जहां दो में से एक छूटता हो वहां एक तो पा लेना चाहिए आपसे अकेले मिलने का समय तो नहीं होता इसलिए विधि तो कि अनुष्ठान कितना दिन का होता है? ये रहे हैं। तो अच्छा आप कौन सा अनुष्ठान करना चाहते है गोपाल शास्त्र आप खूब मजे से अष्टादशाक्षर मंत्र आप कहो, तो 18 के हिसाब से कीजिए और त्रोदशाक्षर हो जो अक्षर हो तो शब्द सदाक्षर हो मंत्र होते हैं अलग अलग उन तो मंत्रों के हिसाब से होता है जितने अक्षर का मंत्र होता है वो हिसाब प्राय लगाना पड़ता है तो आप अपने मंत्र के हिसाब से 18 तो अक्षर का मंत्र हो तो अठारह तो अठारह हजार या अठारह लाख का अनुष्ठान कीजिए जैसे गायत्री 24 अक्षर की है तो उसके 24 लाख का अनुष्ठान होते है ऐसे सब मंत्रों के नियम है और अनुष्ठान कोई भरी सभा में बैठ के नहीं पूजा जाता उसके और भी बहुत से नियम होते हैं जो करने पड़ते हैं इसलिए अनुष्ठान करना हो तो अनुष्ठान करना चाहिए अनुष्ठान गुरु से सीख के किया जाता है अपने मन से नहीं किया जाता तो एक दिन में कितना करना होगा वो तो ये अठारह सौ करे या अठारह सौ न करे तो अठारह तो तो ही करे अठारह करें या अठारह का कर दुगड़ा करें या करें है तिगड़ा कर तो और दूसरे मंत्र एक प्रश्न करे मे मैंने किसी ने मुख से सुना है के को वो फाड़ से एक किसी ग्रंथ में आया है कि उन्होंने अपने मनमानी कहे देखो भाई सारे ग्रंथ तो हमने दुनिया के देखे नहीं है इसलिए संभव है किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हो और उन्होंने कहा हो और आप, आपको जैसे करना हो सुनी सुनाई बात पर करना हो तो कर लीजिए या ग्रंथ ढूंढना हो तो ढूंढ ढूंढवा लीजिए क्योंकि हम दुनिया के सब ग्रंथ पढ़े हैं और उनमें कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है ये तो आप नहीं बता सकते हैं। है अपने और सदगुरुजे का सान्निध्य छोड़कर कोई व्यक्त साधक यदि किसी भी संसारी के पास रहे पर साधना करे तो क्या कर साधन करता है ये तो अच्छा है पर गृहस्थ का असर बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि वो खाता है पीता है मौज से रहता है आराम से रहता है तो देख देख करके ऐसी इच्छा होने लगती है या थोड़ी ममता हो जाती है से श्री महाराज ने सुनाया था एक था फकीर और वो कहता फिरता था बोलता था कि कहीं कब्र है कब्र कब्रफलाने की कब्र कहीं कब्र है कब्र तो कोई उसकी बात नहीं समझता उत्थर नहीं देता एक सज्जन बहुत अच्छे थे उन्होंने समझ लिया की क्या कहता है कहा महाराज कही मुर्दा है मुर्दा तो फकीर ने बताया कि ये मुर्दा है अपने शरीर को तो बहुत बढ़िया महाराज उसने बताया अपने घर को कि हमारा घर जो है ये कब्रे है आप इसमें रहिए और वो कब्रे में घुस गए घर में रहने लगे बारह बरस तक उसके घर में रहे वो तो खाना पीना कपड़ा सब उनको पहुंचा देता और चुपचाप चाप मौन रहकर भजन करते इसी बीच में क्या हुआ एक दिन रात को आए चोर और गृहस्थ के घर में जो सोना चांदी हीरा मोती था उसका पता उन लोगों को था तो चुरा के ले चले अब जो बपक जो मुर्दा बना हुआ था उसके मन में आया कि बारह बरस से मैं इसके घर में खा रहा हूँ मेरे देखते देखते चोरी हो जाएगी तो ठीक नहीं है उसने चोरों का चुपचाप पीछा किया अपनी लंगोटी फाड़ फाड़ के पेड़ों में बांधा गया और जंगल में जाकर के एक कुएं में उन लोगों ने वो तो पेठी डाल दी और लौट आया दूसरे दिन सवेरे जब जाहिर हुआ तो उसने बता दिया की भाई रात को चोर आए थे और ऐसे ऐसे मैंने देखा वहां ले जाकर डाला अच्छा गृहस्थ लोग गए सब सामान मिल गया लौट के आ गए खाना पीना हुआ फिर गृहस्थ ने आके उस मुर्दा साधु से पूछा कि क्यों महाराज मुर्दा सच्चा है कि कबर सच्ची है उसने कहा भाई सच्चा तो सच्ची तो कबर निकली मुर्दा तो मुर्दा तो जूठा निकला कहाँ है कैसे कहा जाता हूँ फिर उसका घर छोड़ते वे जंगल में चले गए तो जब किसी का बहुत संग करते है तब तो उसका रंग चढ़ता है और उसके जैसे दोस्त